पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित संगीत में रामायण जो 2003 से अविरत चल रहा है 2012 हजार बारह साल अगले साल 10 साल पूरे, 10 साल ही पूरे हो जाएंगे ये टाइम ग्यारहवा साल लग जाएगा, 2003 से नॉनस्टॉप, 7 तारीख से 15 तारीख तक महाराज जी संगीतमय रामायण कर रहे और उसके लिए हम आश्रम ट्रस्ट की तरफ से और आप सब की तरफ से श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी के चरणों में कोटी कोटी वंदन करते हैं और और एक बात बताने का था कि स्वामी जी ने कल पूछा था कि कौन सा विषय लेंगे रामायण में कौन सा विषय मैंने बताया कि भाई जन्माष्टमी का दिन है बीच में तो राम जन्म और कृष्ण जन्म तो स्वामी महाराज जी ने वही राम जन्म और कृष्ण जन्म के विषय में उनको आठ दिन तक पंद्रह तारीख तक सुनाएंगे आप सबको विनंती है एक विनंती है कि आप लोग जब जाने के टाइम में नीचे से पेम्पलेट लेके जाना छोड़े और अपने मित्र मंडल जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बताना कि ये मौका फिर से मिलने वाला नहीं है ये अद्वितीय चीज है और इनके लिए सबको बताएंगे अपना काम है अंग, अंगली बताना फिर उनका दिमाग आएंगे तो भी ठीक है नहीं आएंगे तो भी ठीक है हम कोशिश करना चाहिए तो हमने सबको सुबह में भी बताया था और ये आंगली बताने में भी पुण्य मिलता है हमारे गुजराती मग क्या है कि आंगली बतावा नु पुण्य तो आप सबको फिर से विनंती है कि आप सब ये पेम्परेट और ये सब लेके जाए और सब अपने घर, घर में मित्र मंडल को दूसरे दोस्त लोग को सबको बताइए और इनका जरूर लाभ लीजिए पंद्रह तारीख तक ये कार्यक्रम रहेगा मैं स्वामी जी से विनंती करता हूं कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसके पहले अभिवादन श्री राम श्री सीताराम रा वर्णाथसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदेवाणी वियक वंदे विदेहतनया पदपुंडकसौरभ सहृत योगी चि्त हृतापमश मुनिहंस सव्यं सनम सापी परागपुज दूरवादल्युति्यने हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिम किशोर्मूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज यत्र यत्र तत्र तत्र कीर्तनम त्रतमस्तकांजलि पिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षक गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर गौरीर विभूषितम नारायण प्रियमनंग मपहार वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सच्चिदानंदय विश्वत्पत् हेतव तापत्रय श्रीकृष्णा वह नुम श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबारनाय गुन गाओ सियराम के हनुमत हो <coughs> लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की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 श्री गुरुदेव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नम पार्वती पते हर हर महादेव श्री सीताराम कथा रस श्रद्धालु श्रोताबंध हो श्रद्धा मई माताओ भगवान श्री सीताराम जी किया हेतु की अनुकंपा के पावन परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुनः यह सुयोग उपस्थित हुआ है कि हम आप सभी मिलकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त करें और वह भी संत महापुरुषों की चरण धूली से धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में तो श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में यह मंगलकारी कार्यक्रम आरंभ हो उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो गए सीताराम जय सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता सीता राम सीता राम जय सीता सीता Sita Ram Jai Sita Ram Sita Ram Sita Ram Jai Sita Ram Sita Sita Ram Jai Sita Ram, Sita Sita Ram, jai, Sita Ram. Sita Ram Jay, Sita Ram. Sita Ram Jay, Sita Ram. Sita Ram. Sita Ram Jay, Sita Ram. सीता राम जय सीता सीता राम, राम जय सीता राम सीता राम जनक सुता जग जननी जान की जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय ताके जुग पद कमल मनाव कासु कृपा निरमलमति पाव जासु सीता राम जय सीताराम सीता राम कुणि सी मन वचन कर्म रघुनायक नायक पुनि मन वचन कर्म रघु चरण कमल बंदों सब लायक चरण कमल बंद राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव भगत विपति भंजन सुखदायक भगत सीताराम जय सीताराम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 श्री सीताराम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज <coughs> जब जब हो धरा कहानी जब जब हो आने जब जब हो धरा आनी जब जब हो बाढ़ असूर अधम अभे जब जल हो रही अन जाए नहीं बरनी वरनी आ करहींए नहीं बरनी सीदी विप्र धैनु गुरुधरणी तब तब धरे हरि विविध धर, शरीरा तब तब धरे हरि शरी आ, आ, आ, आ, आ शरीरा हर ही पानिद सजन पीरा जब जब जब जब, जब, जब असुर मारे था पै राख निज श्रुति से तू तो आ जगबिस्त विमल जसो राम जन्म कर हे तू जब जब हो धर्म के हानि जब जब हो जब जब हो जब जब हो जब जब हो धर्म के आने जब जब जब जब जब जब हो जैसा कि हमारे परमात्मी भक्तवर्षी चुमन भाई जी ने आपको सूचना दी कि इस बार प्रवचन प्रसंग के इन दिनों में भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मदिन का आनंद भी हम लोगों को मिलेगा भगवान थी। श्री कृष्ण की प्राकट्य तिथि श्री कथा के इन पावन दिनों में है तो स्वभावता यह बात मन में आई कि भगवान के अवतार का उद्देश्य वह अव्यक्त अपने को किसी रूप में व्यक्त कब करते हैं निराकार साकार कब होते हैं निर्गुण सगुण कब होते हैं किन परिस्थितियों में होते हैं तो श्री रामचरित में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब जब धर्म का हिरास होता है हानि होती है धर्म की हानि से आशय यह है कि जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान में जो सामान रखे हो और उसकी बिक्री न हो तो दुकानदार को हानि होती है कि हम ऐसी चीज रखे हैं जिसका कोई खरीदार नहीं है जिसका कोई क्रेता नहीं है धर्म की हानि का भी यहां यही अर्थ है कि जब धर्म को कोई स्वीकारने के लिए ही तैयार ना हो जहां धर्म केवल ग्रंथों में रह जाए जहां धर्म केवल शब्दों में रह जाए केवल वचनों में रह जाए जब उस धर्म को धारण करने वाले लोग न हो धर्म को स्वीकार करने वाले लोग ना हो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि दुकान पर लोग जाते हैं तो सामान को देखते तो हैं पर देखकर चल देते हैं दुकानदार ने बड़े उत्साह में भरकर वह सामान दिखाया था कि ये देखेंगे तो जरूर खरीदेंगे और इसकी कीमत देंगे और इसे ले जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल देखते ही हैं, खरीदते नहीं हैं। और अंत में जब वो चल देते हैं बिना सामान लिए तो दुकानदार उनका मुंह देखता हुआ रह जाता है बस यही दशा है धर्म की बात सुनने के लिए लोग आते हैं सुनते हैं उत्साहित होते हैं तो जो धर्म की चर्चा कर रहा होता है वह अत्यंत प्रसन्न होता है अब तो ये इस धर्म को सुनकर अपने साथ लेकर जाएंगे इसे अपने जीवन में उतारेंगे जैसे वस्तु की कीमत देकर वस्तु खरीदी जाती है इसी तरह धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा की कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो श्री रामचरित तो यही कहता है श्रद्धा के बिना धर्म हो नहीं सकता पर दुकानदार तब हैरान होता है कि सामान कोई खरीदता नहीं देखकर लोग चले जाते हैं इसी तरह सज्जन दुखी तब होते हैं कि लोग धर्म की बात सुनकर चले जाते हैं पर श्रद्धा पूर्वक इस धर्म को आचरण बनाने के लिए कोई लेकर जाता नहीं है और जब ऐसा होने लगे तो धर्म की हानि होने लगी जब जब हो ये धर्म की हानि क्यों धर्म को जीवन में उतारने वाले नहीं है तो लाभ किसे होगा धर्म की दुकान न चले तो अधर्म की दुकान चलेगी ही फिर बाढ़ असुर अधम अभिमानी जब राक्षस बढ़ जाए अभिमानी बढ़ जाए पापाचरण करने वाले लोग बढ़ जाएं, जो हो वही अधर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तत्परता से तैयार हो जाए तो धर्म की हानि होगी अधर्म का लाभ होगा तो जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी असुर राक्षसों को कहते हैं और मुझे कभी कभी लगता है संगीत की दृष्टि से अगर विचार करें तो असुर वह है जो सुर में ना हो <laughs> बेसुरा हो तो अगर विचार करके देखें तो जितने शरीर हैं ये सब साज हैं ये सब बाजे हैं और बजते हैं बजते जरूर हैं लेकिन बेसुरे बजते हैं अब उनकी मजबूरी है को बने हैं बजने के लिए तो बजेंगे पर सुर में नहीं मिले हैं तो बेसुरे तो बजेंगे जैसे कोई बोले तो पर उसे बोलना ना आए तो वह वाणी से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है कोई चले तो पर उसे चलना ना आए तो वह चरणों से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है आप विचार करें सुर में कोई साज बजे तो मन खुशी से भर जाता है आनंद से भर जाता है और बेसुरा बाजा बजे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता यह बात अलग है कि सुनना पड़े तो असुर वही जो सुर में ना हो जिसकी आंख सुर में ना हो जिसका कान सुर में ना हो जिसकी बाणी सुर में ना हो अच्छा अब एक बात यह भी है कि साज बाजार में मिल जाता है बनाने वाली कंपनियां रोज बाजी बनाती रहती है और बाजी कंपनी से बन बन के बाजार में आते रहते हैं और खरीदने वाले बाजार से खरीद खरीद कर लाते रहते हैं पर एक बात है बाजा तो आप खरीद सकते हैं बाजार से बनाया है कंपनी ने मिल गया है बाजार में पर उसे स्वर में मिलाना हो तो किसी स्वर के जानकार के पास जाना पड़ता है किसी उस अनुभवी के पास जाना पड़ता है जिसने उस बाजे को बजाया हो और स्वर में मिलाकर बजाया हो बस यही हमारे आपके जीवन की कथा है जैसे बाजा बनता है किसी कंपनी में और बाजा मिलता है बाजार में किसी दुकान पर इसी तरह यह जो तन का बाजा है ये शरीर का बाजा है यह भगवान की कृपा कंपनी में बनता है और माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आ जाता है भगवान की कृपा कंपनी में बनने वाला यह शरीर का बाजा माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आता है पर इसे स्वर में मिलाने की जरूरत है तार तो इसमें है पर इसे स्वर में मिलाने की आवश्यकता है तब स्वर में कहा मिलेगा यह बाजा जो इस बाजे को बजाने के अभ्यस्त हो अनुभवी हो जिनका स्वयं का बाजा स्वर में मिला हो तो संतों में और हम लोगों में एक ही अंतर है यही साज संत के पास है और यही साज हमारे पास है पर मिले हुए साज का नाम संत है और बिना मिले साज का नाम संसारी है बात वही है आंख वही है वाणी वही है कान वही है पर स्वर में नहीं मिला अच्छा तो स्वर में मिले कैसे का सत्संग में चलो सत्संग और कुछ नहीं है अपने बेसुरे साज को स्वर में मिलाने के लिए सत्संग है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी का बाजा बना देना परमात्मा का काम है और परमात्मा के बने हुए बाजे को स्वर में मिला देना यह महात्मा का काम है अच्छा अब आप देखते हैं जब हम गुरु के पास जाते हैं अपना साज लेकर ये मिला दीजिए तो दो तरह से होता तार प्रधान वाद्य खूंटी खींच कर मिलाए जाते हैं तार खींच कर मिलाए जाते हैं ताल प्रधान वाद्य ठोक पीट कर मिलाए जाते हैं अच्छा तबले को कोई ठोकता है पीटता है तो उसकी करुणा है क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है तार वाद्य की खूंटी कोई मरोड़ता है तो उसकी करुणा है क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है इसी तरह जब हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो वहां भी ठोक पीट होती है वहां भी खूंटी मरोड़ी जाती है हमारे गुरुदेव कहा करते थे तो उनके गुरुदेव ने एक बार उनका कान मरोड़ दिया तो गुरुजी ने पूछा कि महाराज यह क्या कर रहे हैं तो मुस्कुराकर बोले हमारी सारंगी बेसुरी हो रही थी सुर में मिला रहे हैं तो ये महापुरुषों का काम है उनकी ठोकपीट सुर में मिलाने के लिए है उनकी खूंटी मरोड़ना सुर में मिलाने के लिए है और ये श्री कबीरदास जी ने भी कहाचत तार मरोड़त खूंटी खेचत तार मरोड़त खूंटी और जब ये स्वर में मिल जाए तो किस स्वर में मिल जाए यह साझ ईश्वर ईश्वरी वह स्वर है देखो अगर स्वर हो तो ईश्वर और स्वर ना हो तो न स्वर हाँ। पर स्वर कौन सा ईश्वर का कबीरदास जी ने कहा साधो यह साज तबूरे का खेचत तार मरोड़त खूंटी और सुर मिल जाए तो निकसत राग हजूरे का साधो यह साज तबूरे का निकसत राग हजूरे का देखो जिस स्वर में तार मिला हो आप उस तारवादी को जब छेड़ेंगे जब छेड़ेंगे मिला हुआ रखा है बिल्कुल नहीं बज रहा है लेकिन जब बजाओगे तो वही स्वर निकलेगा जिससे मिला हुआ है इसी तरह संत महापुरुषों को आप देखोगे वे मौन बैठे रहेंगे पर जब आप छेड़ोगे जब वो बोलेंगे तो वही स्वर बजेगा जिससे मिला हुआ है सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तान तंबूरे और जरा छेड़े से बजते हैं बजाले जिसका जी चाहे ये स्वर में मिले सहाज है और परमात्मा के स्वर से स्वर मिल जाए दो स्वर न रह जाए स्वर एक ही हो जाए मुझ में समा जाए इस तरह तन प्राण का जो तौर है फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू तो और है ऐसा स्वर अच्छा स्वर में मिले हुए साज को चाहे घर में बजाओ चाहे वन में बजाओ चाहे बाजार में बजाओ कहीं भी ले जाओ उसका स्वर नहीं बदलता उसी स्वर में बजता है जिससे मिला है इसी तरह ईश्वर से जिसके मन का तार मिल गया है वह चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे चाहे बाजार में रहे ईश्वर के अलावा कोई स्वर उसके भीतर से निकल ही नहीं सकता वह बाजार में भी भगवान को देखता है घर में भी भगवान को देखता है तीर्थ में भी देखता है अरे दूसरों में भी देखता है और अपने आप में भी देखता है उसी को लगता है सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी ये सुरीला साज है अच्छा ऐसा आदमी कभी कोई अपराध नहीं कर सकता गलत काम नहीं कर सकता ये तो जो स्वर में हो वे सज्जन और जो सुर में ना हो वे ही असुर इसलिए जब जिंदगी सुरीली न रह जाए जीवन में कोई रस न रह जाए कोई सौंदर्य न रह जाए तब समझ लो धर्म की हानि हुई है जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी बाढ़ असुर बाढ़ अधम अभिमानी बाढ़ आ बाढ़ असुर अधम अभिमानी अधम अभिमानी असुर बढ़ जाएं माने राक्षस जो स्वर में न हो ईश्वर से जिनका स्वर न मिला हो जो न स्वर को ही सब कुछ समझे वो बेसुरा जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वह असुर और जो ईश्वर को ही सब कुछ समझे वह सज्जन वह धर्मात्मा अधम यद्यप अधम पापयु कहते हैं पर यह है। शब्द भी एक ध्वनि देता अधम जिसके आने से ही धमाधम शुरू हो जाए हैं? आधम के कहते ना वो आधम के जो आते ही धमके और धमकाए और धमाधम मचाए बाढ़ असुर अधम अभिमानी जिसने किसी की नहीं मानी उसी को समझो अभिमानी एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में बड़े बड़े विद्वान थे पर हमको कोई हरा नहीं सका शास्त्रार्थ में कोई हमें नहीं हरा सका तो एक ने कहा तू काहे का तुझे कुछ तो आता नहीं और तुझे काशी के बड़े बड़े विद्वान नहीं हरा पाए क्यों तो बोला हमने किसी की माने ही नहीं अच्छा जो किसी की माने ही नहीं वही अभिमानी किसी की न माने न माता की माने ना पिता की माने न गुरु जी की माने न किसी मित्र की माने अभिमानी ऐसे लोग बढ़ जाए बाढ़ असुर अधम अभिमानी तो नीति नहीं अनीति होती है कर ही अन नहीं बरनी अनित कर अनत जा सीध विप्र धनुसुर धरनी करही अनित जाई करही अनित जाई कर ही अनित जा करही ही अनित करही करनी जाए अनति करे अनीति का पालन करें जो तो किस तरह की कितने तरह की श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाई नहीं बरनी इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि नीति हो तो उसके कुछ नियम हो तो बताए जा सकते हैं कि इस तरह की नीति है इस इस तरह की पर जिसे उपद्रव करना है उसका कोई नियम थोड़े ही जो बताया जा सके कि इस इस तरह किया जा सकता है करें अनित नहीं वर्णी वर्णन नहीं किया जा सकता है जिसे जिसे उपद्रव करना है जिसे सताना है आपने वो कहानी कभी सुनी होगी नाव में कई यात्री बैठे थे कहानी है उसको एकदम सत्य मत मानिए पर संदेश सत्य मानिए कहते हैं कि नाव में शेर भी बैठा था और बकरी भी बैठी थी अब शेर ने बकरी की ओर देखकर कहा क्यों नहीं बकरी तू मुझ पर धूल उड़ा रही है अब विचार करो नाव में धूल कहां से आई वहां तो धरती ही नहीं है जो धूल हो पर शेर ने बकरी को डांटना शुरू किया कि तू मुझे नहीं जानती मैं जंगल का राजा हूं जिसको चाहूं उसे नष्ट कर दू तू मुझ पर धूल उड़ा रही है तब तो बकरी ने कहा राजा साहब अगर आप हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो वैसे ही ले लो ये धूल का बहाना काहे को करते मिटाना है तो मिटा ही दो तो अब आप सोचो जिसे किसी को मिटाना है उसे बहाना ना भी मिले तो बहाना है तो उपद्रव करने वालों का कोई नियम तो होता नहीं कर ही अनित जा नहीं वरनी अच्छा विरोध किसका कर रहे सीधे ही विप्र अब विप्र शब्द बड़ा सार्थक शब्द है वेद पाठी भवेत विप्रह जो वेद पाठ करे वह विप्र और वेद पाठ करने वाले धर्म का ज्ञान रखने वाले और धर्म का आचरण करने वाले और धर्म का दूसरों को उपदेश देने वाले विप्र है ब्राह्मण देवताएं तो जो अधर्म करने के लिए उत्पन्न होते हैं वे सबसे पहले धर्म का प्रचार करने वाले धर्म का विचार देने वाले धर्म का जीवन जीने वालों का ही विरोध करते हैं सीधा ही भी प्र... अच्छा एक अद्भुत बात है सज्जनों को धर्म से दूर करना यह ब्राह्मणों पर अत्याचार करना है धर्म से दूर करना हो तो जिन से धर्म मिलता है उन उनको सताओ लोग अपने आप धर्म से दूर हो जाएंगे शिक्षा नहीं मिलेगी उपदेश नहीं मिलेगा कोई आचरण करने वाला नहीं मिलेगा तो प्रेरणा कैसे मिलेगी धर्म का व्यवहार करने की सीधे ही विप्र धैनु गौ माता का विरोध क्योंकि गौ माता से अर्थ की प्राप्ति होती है अपना देश ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है भूमि से अन्न और अन्न उत्पन्न करने के लिए सुदृढ़ वृषभ चाहिए और बछड़े ही बैल बनते हैं बछड़ों का जन्म गौ माता से और वैसे भी गौ माता में सभी देवताओं का निवास हमारी अपनी भावना है तो गौ माता के कारण अर्थ की प्राप्ति होती अर्थ तो गौ का विरोध क्यों करेंगे ये इसलिए करेंगे ताकि समाज धर्म से दूर हो जाए और धन विहीन हो जाए सीधे विप्रधेन विप्रधैन और देवताओं को सताएंगे क्यों क्योंकि धर्म हमारे जीवन में उतरता है ब्राह्मणों के द्वारा अर्थ जीवन में आता है गौ माता के द्वारा और कामनाएं पूरी होती हैं देवताओं के द्वारा अब ये देवताओं को भी विरोध करें ताकि हमारा जीवन धर्म विहीन हो जाए हमारा जीवन अर्थ विहीन हो जाए और हमारी कामनाएं कोई पूरी न हो हम तड़पने वाले बने रहें तरसने वाले बने रहें सीधा ही विप्र धैन सुर धरणी पृथ्वी माता को भी सताते हैं कि अगर रहने दो तो हम को ही रहने दो इन्हें मत रहने दो अच्छा पृथ्वी माता को कष्ट क्यों पहुंचता है पृथ्वी माता है अब माता की गोद में उनकी सभी संतानें हैं और एक संतान उपद्रव करके उसकी दूसरी संतान को मिटाने की चेष्टा करे तो धरती माता को दुख होगा ही गिर सर सिंधु भार नहीं मोही जस मोहि गरुव एक पर द्रोही तो आप विचार करें ब्राह्मण का विरोध धर्म का विरोध है समाज को धर्म से दूर करना हो तो विप्र विरोध समाज को अर्थ से दूर करना हो तो गौ माता का विरोध समाज को सदगुणों से और कामना पूर्ति से दूर करना हो तो देवताओं का विरोध और किसी का भी विरोध करो धरती माता को सताना हो तो किसी का भी विरोध करो धरती माता सहन नहीं कर पाती तो जब ऐसा होने लगे तब इंसान के बस का कुछ नहीं सज्जन सताए जा रहे हों तब तब धरि हरी बेवेद शरीरा तब तब धरे हरी बेवेद शरी हरी पे धरिह आ रेपा निधि सजन पीरा तब तब धरि हरि पे विविध Sarina, ah ah ah ah ah ah ah ah, Darid bidida, Darid bidida, Darid ah. तब तब धरी हरी वि हरि वि हरी विविध हरि बे तब तब भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं हरी अजय हरि शब्द बड़ा सार्थक है हरि कौन हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं इसलिए क्या वे जानते नहीं हैं किन उपद्रवियों के द्वारा अधम अभिमानियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है सज्जनों पर देखो भगवान अगर अयोध्या में हो तो यहां होने वाले अत्याचार की सूचना उन तक भिजवानी पड़ेगी भगवान वृंदावन में हो तो सूचना भिजवानी पड़ेगी और यही बात तो द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि प्रभु मैं पुकारती रही आपने आने में बहुत देर की आए तो पर देर में आए भगवान ने कहा देरी तो द्रौपदी तुम्हारे कारण हुई है द्रौपदी जी ने कहा मेरे कारण क्यों भगवान ने कहा मैं तो यही था पर तुमने मुझे बुलाया द्वारिका से दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी हे द्वारिका नाथ तो भगवान ने कहा कि मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा फिर द्वारिका से लौटकर आना पड़ा तो देरी तो लगेगी तो अत्याचार करने वाले यह ना सोचें कि जिनको हम सता रहे हैं उनके भगवान कहीं हैं, उनके भगवान यही हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना लेकिन वो सुनेंगे कैसे उनके तो शरीर नहीं है और शरीर नहीं है तो श्रवण नहीं है श्रवण नहीं है तो सुनेंगे कैसे कान के बिना कैसे सुनेंगे तुलसीदास जी बोले बिनु पग चल सुनई बिनु काना कर कर्म करी विधि नाना इसे इसलिए हरी अच्छा अब आप एक बात है कि जब आप अपने कमरे में रहते तो किसी को दिखते नहीं है पर रहते तो हैं पर जब दिखने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर ही निकलते हैं है ना कपड़े पहनकर ही निकलते हैं अच्छा एक अद्भुत बात है जैसा मौसम होता है वैसे ही कपड़े पहनकर निकलते हैं जरूरत के हिसाब से कपड़े पहनकर निकलते हैं सीधी सी बात है जब हम कमरे में होते हैं तब हमें कोई देखता नहीं है और जब हम कमरे से बाहर दिखने के लिए या कुछ करने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर निकलते हैं और जैसा मौसम होता है वैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं इसी तरह भगवान जब व्यापक होते हैं तब तो कोई उन्हें देखता नहीं है और जब उन्हें दिखना होता है तो कोई ना कोई कपड़ा पहनकर निकलते हैं कोई ना कोई वस्त्र धारण करके आते हैं और जब जैसी जरूरत है वैसा वस्त्र धारण करके आते हैं क्योंकि देह ही तो भगवान का वस्त्र है अच्छा देखो जब श्री राम श्री कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर भगवान बाहर निकलते हैं राम रूप कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर जो आए उसका नाम परमात्मा है और शरीर की ओढ़नी ओढ़कर जो सब जगह उपस्थित है उनका नाम आत्मा है ये शरीर की ओढ़नी ओढ़ तो भगवान भी वस्त्र धारण करके आते हैं और विविध जब जैसी आवश्यकता है तब अब खंभा फाड़ना था तो राम जी बनकर तो नहीं फाड़ा जा सकता खंभा क्योंकि राम जी तो बड़े कोमल है सुकोमल श्री कृष्ण भगवान तो बड़े कोमल है तब भगवान ने सोचा कि प्रहलाद जी पुकार रहे तो खंबा फाड़ना है तो खंभे फाड़ने खंबा फाड़ने के लिए भगवान ने वैसे ही रूप धारण किया नरसिंह भगवान वैसे ही वस्त्र पहनकर आए खंभे को फाड़ दिया पैज परे प्रहलाद के प्रगटे प्रभु पाहनते पत्थर को चीरकर प्रकट हो गए भगवान वैसे ही रूप बनाया और जब व्यवहारिक आदर्श की स्थापना करनी हुई तो भगवान धीर गंभीर आचरणशील दिव्य रूप में श्री राम जी बनकर आ गए अब जब द्वापर आया तो भगवान ने सोचा कि हमसे उपदेश तो लिया लोगों ने ये अच्छे आचरणशील बने शांति तो मिली लेकिन अब युग दूसरा आ गया है इन्हें अपनी ओर खींचना होगा तो अपनी ओर खींचना खींचने को बोलते हैं कर्षण इसीलिए वो शब्द बनाए आकर्षण तो जो अपनी ओर खींचे कर्षण करे उसी का नाम कृष्ण है और श्री कृष्ण ने ऐसी, ऐसी ऐसी लीलाएं की ऐसी ऐसी लीलाएं कि करना चाहते हुए भी मन उनकी ओर चला जाता है श्री तुलसीदास जी के एक शिष्य थे वे बोले अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव कुछ दिन वृंदावन होकर आएं, हां जरूर जाओ गए पर गए तो गए लौट कर नहीं आए तो श्री तुलसीदास जी ने एक पत्र के द्वारा आधा दोहा लिखा और उनके शिष्य ने उस दोहे की पूर्ति करते हुए दूसरी पंक्ति लिखी तुलसीदास जी ने लिखा कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान राम जी के पास क्या कमी थी जो तुम वहां रुक गए वृंदावन जाकर अब लौटते ही नहीं हो तो उनके शिष्य ने कहा जब उन्होंने कहा कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाणी बान तो शिष्य ने लिखा मन अनुरागी हो गए सुन मुरली की तान क्या करें उनकी मुरली की तान ने मेरा मन मोह लिया आकर्षण करे कर्षण करे तो भगवान जब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते तो ऐसा स्वरूप ऐसी लीला लेकर आते हैं और जब व्यवहारिक आदर्श उपस्थित करते हैं तो श्रीराम रूप में आते हैं अरे और तो और खंभ विदार हुआ तो नरसिंह रूप में आते हैं देखो पृथ्वी पाताल में चली गई तो बाराह भगवान होकर उद्धार करते हैं कहने का आशय यह है कि भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं जब जैसी आवश्यकता होती है तब तब धरी हरी विविध शरीरा हरी हैं व्यापक हैं पर आवश्यकता पड़ने पर वे शरीर धारण करके निराकार से साकार हो जाते हैं अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं निर्गुण से सगुण हो जाते हैं समता से अलग हटकर शरणागत के पक्षपाती हो जाते हैं हर ही दी सज्जन पीड़ा सज्जनों की पीड़ा हरते हैं भगवान देखो एक बार पूज्य संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि बाबा अब तो पाप बहुत बढ़ गया है भगवान आ नहीं रहे बाबा मुस्कुराए कि तुमसे यह किसने कह दिया है कि भगवान पाप के कारण आते हैं पाप के कारण आते हैं क्या भगवान अरे भगवान को पुण्य नहीं बुला सकता तो पाप क्या बुलाएगा हां यह बात अलग है कि उनके आने से पाप मिटता है पर भगवान पाप के कारण नहीं भगवान तो प्रेम के कारण आते हैं प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जानना कोई प्रेम से पुकारे उन्हें सहज किनारा मिल जाएगा सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा जरा भावना से कर ले पुकार उदासी मन काहे को रहे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को रहे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को रहे जरा भावना भा सि कर लेकार उदासी मन कहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे डरे उदासी मन काहे डरे उदासी मन काहे को रे देखो भाई प्रेम से इसीलिए श्री उड़िया जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं बाप के कारण आते हैं तो बाप कौन का जिससे संतान का जन्म हो जिसके द्वारा वह बाप तो भगवान का बाप कौन का प्रेम प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना तो प्रेम प्रेम जीवन में आ जाए तो अजब भगवान करते क्या है सज्जनों की रक्षा करने मुझे एक बात याद आई श्री रामचरित के एकमात्र आध्यात्मिक शैली के यशस्वी कथाकार पूज्य पंडित श्री राम जी महाराज से किसी ने कहा कि भगवान अवतार नहीं ले रहे हैं तो ले लेना चाहिए उन्हें अवतार <laughs> तो ऐसे ही। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि उनकी बड़ी कृपा है कि अवतार लेकर नहीं आ रहे हैं अभी वो वो अवतार नहीं ले रहे यह बड़ी कृपा है कहा क्यों कहा कि अवतार लेते ही वे असज्जनों को मिटाएंगे तो पहले हम लोग ये सोच लें कि हम सज्जन हैं कि असज्जन है आप विचार करो भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया तो जरा जरा सी चूक पर भीष्म पितामह जैसों को क्षमा नहीं किया गया वीरवर कर्ण को क्षमा नहीं किया गया तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो आ नहीं रहे हैं तो जब उन लोगों को भी भगवान ने सजाती दंड दिया तो फिर हम लोग क्या हम लोग अपने को इतना महान मानते हैं कि उनसे भी महान है तो पहले हम सज्जन तो हो जाएं ऐसे तो हम कहते हैं कि ये सज्जन वो सज्जन और ये सज्जन की परिभाषा है भगवान का जो भजन करे वह सज्जन सुबह शाम राम राम इतना तो करे विभीषण जी ने सवेरे सवेरे नाम लिया आ, आ, आ, आ, आ, आ Ram Ram Tehi Sumiran Ki Na Ram Ram Tehi Sumiran Ram Ram Tehi Sumiran Ah Tehi Sumiran Ram Ram Tehi Sumiran nina ram thai so hriday hadas aa aa kapisa jan jina aa aa aa ramate so nirnan ke na ram ram teh tu nirnan ramate hi विभीषण जी सवेरे जागते हैं राम राम राम स्मरण करते हैं हनुमान जी ने समझ लिया ये सज्जन है तो जो भगवान का नाम ले भगवान के नाम के आश्रित रहे वह सज्जन है एक जो अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दे जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों वह सज्जन है श्री राम जी ने कहा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बर अस सज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसय धन जैसे वह सज्जन है सर्वतो भावेन जो समर्पित हो भगवान के चरणों में अच्छा भाई जो भगवान का नाम स्मरण करे वह सज्जन जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो वह सज्जन और तीसरी परिभाषा और है सज्जन की वही यह है कि दूसरे की उन्नति देखकर जो प्रसन्न हो कितना कठिन है सज्जन होना क्योंकि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे का सुख देखकर दुखी है दूसरे की प्रगति किसे सहन होती देख आन की विपति परम सुख और सुन संपत्ति बिनु आग जरो श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि हमारे मन की यह हालत है कि दूसरे की विपत्ति देखकर मैं बहुत खुश होता और ये सुन भी लू कि दूसरे के पास संपत्ति आ गई है बड़ा सुखी है देखा नहीं है ये सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूं सुन संपत्ति मैं जलने लगता हूं और बिना आग के जलता हूं जिनका जी जलता है बिना आग के जलता है सुनो संपत्ति बिनु आग जर तो आपने अनुभव किया होगा पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है पूर्णिमा तिथि और उस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है पूर्ण रूप में होता है तो पूर्णता तो मिली है चंद्रमा को और उल्लसित हो रहा है सागर तो जो दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न हो उसे सज्जन कहते हैं सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देख पूर विधु जोई। इसलिए भाई भगवान सज्जनों की रक्षा करते हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान का नाम लें और दूसरों की उन्नति चाहे दूसरों का भला चाहे प्रगति चाहें हर ही कृपा निधि स जनपीरा आर ही रही कृपा कृपानिधि सन सजन पीरा पीरा हर कृपा निधि ने ने ही कृपा आ आ आ, आ सजन हर रही Nidhi sajan pina pina, ha ha na hi pa sajan pina ha na hi pa. कृपा हर कृपा हर कृपा भगवान सज्जनों की पीड़ा मिटाने के लिए कृपा सिंधु होकर अवतार लेते हैं और जब फिर करते क्या हैं? असुरों मारी राक्षसों को मिटाते हैं असुरों को मिटाते हैं जिनका स्वर भगवान के स्वर से न मिले वही असुर हा? तभी तो गीता आपने सुनाऊंगा मिले सुर मेरा तुम्हारा फिर सुर बने हमारा हा? भगवान के स्वर से अपना स्वर मिल जाए वही सज्जन भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं प्रभु चाह हमें चाह भगवान की भक्ति कहते हैं प्रभु चाह हमें चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं बस जीते जी मर जाने को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 जीवन की अंधेरी रातों के जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं विश्वास खतीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं आदमी जब हंसता होगा तो रोता नहीं होगा और जब रो रहा होगा तब तो हंसता नहीं, नहीं होगा रोने वाला गाता नहीं है गाने वाला रोता नहीं है जब रोता है तब गा नहीं पाता है जब गाता है तब रोता नहीं लेकिन आंखों से बरसते हो आंसू आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे और अधरों पर मुस्कान रहे एक संग में एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं एक संघ में दो अच्छा जिंदगी में एक विचित्र अनुभव सबको है जहां सुख दिखता है मिलता नहीं और जहां मिलता है वहां दिखता नहीं अच्छा आप सोचो ऐसा क्या हो सकता है कि जहां दिखे वहां मिले नहीं या वहां हो नहीं और जहां हो वहां दिखे नहीं रोज होता है आप जब जब शीशा देखते हैं तो आपका चेहरा जहां दिखता है वहां होता नहीं है और जहां होता है वहां दिखता नहीं है, है? तो बस दर्पण में जो चीज दिखती है वो वहां तो नहीं होती पर दिखती वही है पर उसका दिखना यह सिद्ध कर रहा है कि वहां नहीं है पर कहीं ना कहीं है तो संतों ने एक सरल उपाय बताया कि जिधर दिख रहा है उधर हाथ मत बढ़ाओ जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाओ तो आपको सुख जहां दिख रहा है वहां मत जाओ नहीं मिलेगा जिधर से दिख रहा है उधर लौट आओ तो मिल जाएगा पर मुश्किल यह है कि जहां है वहां दिख नहीं रहा है और जहां नहीं है वहां दिख रहा है अच्छा यहां है ये यह सुना जाता है और वहां है ये दिखाई दे रहा है तो सुने हुए से देखने वाले का महत्व ज्यादा होता है तब फिर भक्ति क्या है जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर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 चा हम चा मिला आ आ आ आ प्रभु चाह चा मिलाने को मिला प्रभु चार चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं प्रभु चा चाह मिलाने को है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना स्वर में सुर मिला देना कई बार लोग कह देंगे बड़ी बेसुरी बात बोलते हो इसका अर्थ है स्वर नहीं मिला तो असुर मारि थाप ही सुरन भगवान अधम अभिमानियों को मिटा देते हैं अच्छा लेकिन एक अजीब बात है। भगवान जिन्हें मिटाते उन्हें अपने भीतर मिला लेते हैं रावण को मिटाया तो भीतर ही गया कुंभकर्ण को मिटाया तो भीतर ही गया इसीलिए भगवान करुणा निधान है देखो भगवान की करुणा सबके लिए है मोहल्ले के लोग शिकायत करेंगे तुम्हारा बेटा बहुत गड़बड़ी करता है ये बाजार में जाता बड़ी गड़बड़ी करता है तो मां क्या करती है कान पकड़ के तमाचा लगाती है क्या कहती है अब घर से बाहर नहीं निकलोगे रहो नहीं यहीं रहो क्योंकि तुम बाजार में जाने लायक नहीं हो भगवान भी राक्षसों से कहते हैं कि तुम हमारे स्वरूप में यही रहो क्योंकि तुम अभी जगत के बाजार में जाने लायक नहीं हो यहीं, यहीं रहो जब हो जाओगे तो तुम्हें भेजेंगे है? उनकी करुणा देखो इसलिए मुक्ति भी भगवान की करुणा है लाक्षसों को मुक्ति मिले तो भगवान की करुणा ही है असुर मारी था सुरन स्थापना करते हैं देवताओं की अच्छा इस सुर शब्द पर भी हम लोग विचार करें तो देवताओं को तो सुर बोलते ही हैं पर ये सुर आध्यात्मिक भाषा में सदगुण है लिखा है सद गुण सुर गण अंब अतिथि सी सद सुर गण अंब अंब आ सदगुण ही देवता हैं अच्छा यह भी एक विचार करने की बात है इन देवताओं की माता का नाम अदिति है कश्यप ऋषि की दो पत्नियां देती और अदिति तो द्विति से दानवों का जन्म हुआ अदिति से देवताओं का जन्म हुआ हमारी गौरवशाली संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी जितनी कथाएं हैं ये पुरातन तो हैं पर पुरातन होने के साथ साथ सनातन हैं ये ऐतिहासिक तो हैं पर आध्यात्मिक हैं ऐतिहासिक और पुरातन इस अर्थ में है कि ये हो चुका है पर सनातन इस अर्थ में है कि यह किसी न किसी रूप में आज भी हो रहा है द्वितीय और अद्वित्य का क्या अर्थ मुझे तो लगता है द्वैत भाव ही द्वितीय है और अद्वैत भाव ही आदिति है दूसरा होगा तो सारे विकार पैदा हो जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब दूसरे से ही तो होते हैं आप विचार करो और जिसके चिंतन में दूसरा रहा ही नहीं उसका जीवन गुणों से भर जाएगा सदगुणों से चलो ऐसे समझ लो कि जो भगवान के अलावा किसी को नहीं देखता सब में भगवान को देखता है उसके द्वारा अपराध हो ही नहीं सकता वह तो सबसे प्रेम करेगा करूं में दुश्मनी किससे कोई दुश्मन हो जो मेरा मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावट की प्रेम से भर गया उमाज राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन करहीं विरोध आदि अदिति तो से देवताओं का जन्म होता है अगर हम यह भाव रखेंगे कि सब में भगवान है तो हमारे जीवन में सदगुणों का जन्म होगा और भगवान के अलावा दूसरा देखना शुरू किया तो हमारे मन में दुर्गुणों का जन्म होगा यही दीति और अदिति अच्छा देखो पिता एक है कश्यप उन्हें इसका अर्थ क्या है वह तो आपकी जैसी भावना है उसी के अनुसार फल देने वाला परमात्मा ही पिता है द्वैत का भाव है तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे अद्वैत का भाव है तो सदगुण उत्पन्न हो जाएंगे इसलिए भाई अपनी भावना ठीक रखें। भगवान तो ठीक हैं ही अदिति तो अदिति से देवताओं का जन्म हुआ इसका अर्थ है कि सब में भगवान देखो तो जीवन सदगुण संपन्न हो जाएगा सदगुण ही सदगुण आ जाएंगे तो भगवान इन सदगुणों की स्थापना करते हैं कब करते हैं जब अपने को दिखा देते हैं अपना दर्शन कराते हैं कि ये मैं हूं और भगवान जिसके जीवन में सदगुणों की स्थापना करना चाहते हैं उसे अपने को दिखा देते हैं अपना दर्शन करा देते हैं असुर मारी था सुरन निज श्रुति सेतु श्रुति सेतु देखो पुल सेतु माने ब्रिज पुल अगर सेतु बना हो तो ये डूबने नहीं देता उस पर से आते रहो जाते रहो हम लोग कल ही आ रहे थे सीलिंक वो नया बना है फुल से नीचे सागर ऊपर हमारे परम स्नेह मधु भाई जी साथ थे चर्चा कर रहे थे सी लिंक के रास्ते से चल रहे हैं तो समुद्र तो नीचे है पर चाहे आओ चाहे जाओ क्या बिगड़ता सेतु है तो जो समुद्र तो बना रहे पर समुद्र में जो डूबने न दे उसी का नाम सेतु है तो श्रुति माने वेद वेद सेतु हैं और सागर क्या है का संसार सागर बना रहे लेकिन वेद भगवान ज्ञान ऐसा सेतु है कि ये डूबने नहीं देता संसार सागर के ऊपर ऊपर ऊपर ही ऊपर रखता है तो ये श्रुति सेतु आज इसके पालन करने वाले कौन है श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की श्रुति से राम तुम जगदीश माया जान की जोश्र जी जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की श्रुति सेतु सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की दो सृजति जगपाल ते हरत रूप पाए कृपा निधान की श्रुति से माया जान की श्रुति से तु श्रुति से तू वेद भगवान जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञाओं का पालन करें तो संसार में रहकर भी संसार में डूबेंगे नहीं तो असुर मान थापी सुरन राखई निज श्रुति सेतु इस पुल को कोई तोड़ न दे इसकी रक्षा करते हैं जग विस्तार ही विशद जस और जगत में उनके विमल यश का विस्तार होता है उससे क्या होता है देखो भगवान की जो लीलाएं होती हैं कथाएं होती हैं उनका हम श्रवण करते हैं उनका हम वाचन करते हैं उनका हम मनन करते हैं तो मन सहज पवित्र हो जाता है मन सहज शांत हो जाता है भगवान की हा? मिलके बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें मिलके बैठे आओ हम कुछ प्यार की बातें करें हो चुका जिक्रे जहां अब यार की बातें करें हम प्रेम की चर्चा करें हम परमात्मा की चर्चा करें और बातों बातों में बात बनती हो अगर बातों बातों में बात बनती हो अगर तो फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें बातों बातों में बात बनती हो अगर फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें तकरार की बातें करें मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें हो चुका जिक्रे जहां अब यार की बातें करें और जिसम देकर जिसम के संग जिसने जानो दिल दिया शरीर देकर शरीर के साथ जिसने हृदय दिया प्राण दिए जिसम देकर जिसम के संग जिसने जानो दिल दिया हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें और ये तब हो जाता है कि राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा जिसको प्रभु के प्रेम का स्वाद मिल गया राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें हैं वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करे और जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो उस संसार की बातें करे ये इसी में जीवन की सार्थकता है तो अब प्रेम की बात तो तब होगी प्यार की बात तो तब होगी जब यार की बात होगी वह परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव व त्वे च सखा त्वमेव इसलिए भाई भगवान ये लीलाए इसलिए कर जाते हैं अपना अवतार लेकर ताकि लोगों को एक सहारा मिल जाए भगवान के गुणों का सहारा मिल जाए भगवान की कथा का सहारा मिल जाए यह भगवान के जन्म का हेतु है जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म के हे यह भगवान के जन्म का उद्देश्य है जब जब हो यह धर्म के हान यह राम कथा में कहा गया श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते है? यही है इन्हीं चौपाइयों का भाव इस श्लोक में देखें यदा यदा धर्म धर्मस्य ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्न आ पय नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्था संभवामी युगे युगे नाम विनाशाय पैंत्रणा साधूना विनाशा दुष्कृता असुर मरिथापी सुरन धर्म संस्थापनार्थ आए राखई निज श्रुति सेतु यदा यदा ही धर्म से ग्लानीर्भवती भारत अब एक शब्द में जरूर अंतर है भगवान कहते हैं जब जब धर्म से ग्लानी होती अभ्युत्थानम अधर्म अधर्म बढ़ता उसका अभ्युत्थान होता है तदात्मानम सृजाम्य हम तब मैं अपने को प्रकट करता हूं पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होए धर्म कह हानि हा? पर यहां भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत हानि नहीं ग्लानी यह और आगे की बात है यद्यप श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी शब्द का प्रयोग किया पर यहां नहीं जब जब होए धर्म के हानि लेकिन जब रावण के द्वारा अत्याचार हुआ तब लिखा अतिशय देख धर्म के ग्लानी परम सभीत धरा अकुलाने। अजय ग्लानी हानि में क्या जैसे वस्तु तो आप खरीदे नहीं पर चलो देखने का मन तो है हा? देखना आप धर्म का पालन न करें पर सुनने का मन तो है धर्म की चर्चा सुनने का मन है एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज आजकल जमाना बड़ा खराब है हमने कहा यही सोच सोचकर दिल और दिमाग खराब मत करो जमाना हमेशा से ऐसे ही रहा है कम ज्यादा रहा है बोले नहीं कल युग है बुरे लोग बहुत तो हम कह ये बुरे लोग कब नहीं रहे आप सोचो हिरण्या क्षरण कश्यप कल में नहीं हुए सतयुग में थे रावण कुंभकर्ण कलयुग में नहीं त्रेता में कंस शिशुपाल कलयुग में नहीं द्वापर में तो जब सतयुग में हिरण्य क्षरण हो सकते हैं त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं द्वापर में कंस शिशुपाल हो सकते हैं तो कलियुग में ध्रुव प्रहलाद क्यों नहीं हो सकते हो सकते तो सोच सकारात्मक रखो बोले नहीं नहीं वो आप नहीं समझे जमाना बहुत खराब है बहुत खराब है हमने कहा बहुत खराब है तो भजन करो ये समय क्यों खराब करते हो खराब खराब की बातें करके जितनी देर खराब खराब खराब का इतनी देर राम राम राम राम कर लेते तो भी ठीक क्योंकि खराब कहने से खराबी मट तो जाएगी नहीं तो लेकिन लोगों की आदत होती है समय बहुत समय बहुत खराब समय बहुत खराब तो भगवान का नाम लो समय का सदुपयोग करो पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ग्लानी और हानि में क्या अंतर तो वो सज्जन मुझसे कह रहे थे कि जमाना इतना खराब है आप लोग बोलते रहते हो श्रोता सामने बैठे रहते हैं पर ऐसे होता है कि जैसे नल खुला हो पूरी स्पीड से पानी गिर रहा हो और नल के नीचे घड़ा उल्टा रखा हो कभी नहीं भर सकता तो हमने कहा तुम्हारे कहने का मतलब बोले आप लोगों का मुख नल की तरह है धर्म की धारा गिरती रहती श्रोता उल्टे घड़े की तरह होते हैं वे कभी नहीं भरते खाली आते हैं खाली जाते हैं उनका आशय था कि इन सत्संग और कथाओं से क्या लाभ मैंने कहा बात आपकी यदि सही ही हो तो भी यह ठीक है बोले कैसे हमने कहा घड़ा सीधा होता तो जल से भर जाता उल्टा है भर नहीं रहा यही बात तो है ना भरे पर जब तक नल की जल के नीचे रहेगा तब तक ठंडा तो रहेगा शीतल तो रहेगा जब तक रहेगा तब तक भर जाता तो भरा रहता दूसरों को भी शीतल करता पर उल्टा है तो चलो कोई बात नहीं शीतल तो रह ही रहा है इसलिए अगर कोई वस्तु न खरीदे कम से कम देखने का मन बना रहे यही क्या बोलो इसमें ही संतोष है कि चलो पर मुश्किल यह है कि वस्तु खरीदने की बात तो जाने दो जिसे वस्तु को देखने तक का मन ना हो तो ग्लानी हो गई तो धर्म की हानि तब होती है जब व्यक्ति धर्म की बात तो सुनता है पर धर्म को जीवन में नहीं उतारता वह सामान देखता तो खरीदता नहीं तो दुकानदार की हानि होगी तब तक, तक तो हानि है लेकिन जब दुकानदार का एक जरा देख तो लो नहीं, नहीं वो क्या देखना हमें देखना नहीं हमें देखना नहीं तो गिलानी हो गई जब कोई धर्म की बात सुनना ही ना चाहे तो ग्लानी हो गए भगवान कहते हैं हानि तक तो हम सहन कर लेते हैं लेकिन जब गिलानी हो जाए तब फिर हमें आना ही पड़ता है यदा यदा ही धर्म से भारत धर्म की बात कोई सुनना राना चाहे धर्मात्मा को कोई देखना चाहे इतनी गिलानी हो जाए कैसे धर्म से तो हम बिना धर्म के अच्छे थे अब फिर लोग कहने भी लगते हैं आप कहते हैं धर्म का पालन करोगे तो सुखी हो जाओगे हम कोई अधर्म कर रहे हैं हम दुखी हैं बल्कि अधर्म करने वाले सुखी हैं और वो इतने सुखी हैं इतने तो गिलानी हो गई ना धर्म से तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि सत्कर्म से व्यक्ति के मन को गिलानी होने लगती है कि हमसे तो वही अच्छे बेईमानी कर रहे हैं और मजे में हमारी ईमानदारी ने हमें क्या दिया दुख गरीबी परेशानी अपमान तो ऐसे धर्म से बिना धर्म के इसको बोलते हैं गिलानी और ऐसी स्थिति हो जाए तब भगवान कहते हैं कि फिर महात्मा से काम नहीं बनेगा फिर तो परमात्मा की ही जरूरत है तब तब धरी हरी विविध शरीरा तब तब धरी हरी विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा हर कृपा निधि सज्जन Dil aah aah ah, aah ah, aah ah, aah aah aah aah श्री रामचरित मानस की कथा कहती है ऐसी ही परिस्थिति एक बार निर्मित हुई एक राजा थे उनका नाम था प्रताप भानु उनके भाई थे अरिमर्दन और उनके बिमात्र ये दो भाई थे प्रताप भानु और अरिमर्दन और उनके जो सचिव थे उनका नाम था धर्म रुचि अब यह कथा बड़ी अद्भुत है सत्य केतु के पुत्र हुए प्रताप भानु अरिमर्दन और उनके मंत्री हुए धर्मरुचि अब केतु से तो आप अर्थ समझ सकते हैं केतु माने ध्वजा सत्य केतु जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला हो जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला हो सत्य के हेतु उसी के यहां ऐसी संतान जन्म लेती है जिसका प्रताप सूर्य के समान हो यह प्रतापमान जो सत्य निष्ठा को अपने जीवन में स्वीकार करता है उसी के द्वारा सूर्य की तरह प्रकाश मिलता है समाज को ये प्रताप भानु और अरिमर्दन प्रताप भानु के भाई जहां प्रताप भानु और वहां अरिमर्दन छोटा भाई पीछे पीछे कितनी अद्भुत बात है सत्य परमात्मा को स्वीकार करने से जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शत्रुओं का मर्दन सहज होता चला जाता है ये मिटाने नहीं पड़ते मिटते चले जाते हैं लेकिन उनको सलाह देने वाला कौन है धर्म रुचि जिसकी धर्म में रुचि हो ऐसे ही व्यक्ति को मंत्री रखना चाहिए मंत्रणा देने वाला रखना चाहिए जिसकी धर्म में रुचि हो धर्म रुचि अप्रताप भानु ने राजाओं पर आक्रमण किया राजाओं ने आत्मसमर्पण किया लयले दंड छाणी रीन है कुछ मिटे कुछ समर्पित हुए पर पूरी पृथ्वी पर प्रताप भानु का राज्य हो गया सकल अवनि मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु महिपाला हम प्रताप भानु एकमात्र जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दुहाई देश सब जगह जय जयकार होने लगी लेकिन प्रताप भानु ने एक बात की एक काम किया प्रजापाल अति वेद विधि वेद विधि विधि पूर्वक प्रजा का पालन करते थे कतं नहीं अघिलेश पाप का कोई नाम ही नहीं बचा छोटे रूप में भी नहीं बचा कहीं नहीं लेश मात्र पाप नहीं रहा तार चारों तरफ जय जयकार होने लगी लेकिन भाई सूर्य भगवान की महिमा तो बहुत है सूर्य भगवान की महिमा बहुत है किंतु इस संसार रंगशाला के ढंग निराले चलते देखा और जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है होगा ही सूर्योदय हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश राजा ने कई यज्ञ किए पर फल नहीं चाहा बार अनेक अनेकों बार यज्ञ किए और यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम अपनी कामना देवताओं तक पहुंचाएं लेकिन हृदय नकज फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना राजा बड़ा विवेकी है परम सुजान है कोई फल नहीं चाह पर एक दिन की बात शिकार के लिए राजा गया धनुष पर बाढ़ चढ़ाये, घोड़े पर बैठा तब तक उसको एक बाराह दिखाई दिया बड़ा विशाल शूकर राजा ने कहा इसी का वध करेंगे क्योंकि ये प्रजा को परेशान कर सकता हिंसक जीव है उसके पीछे पड़ गया बढ़ता जाए बढ़ता जाए अब तो सूर्यास्त समीप था लौट आना चाहिए था और लौटा नहीं यही कठिनाई होती है कि जिसको बराबर सफलता मिलती रही हो वह सोचता है कि बस हम तो सफल हैं आ? अरे यह भी सोचना चाहिए सूर्यास्त समीप है हमें लौट चले अपने घर में लौट चले जीवन की संध्या समीप हो तो अपने घर में लौट कर आ जाना चाहिए पर वो जंगल में ही रह गया इसका अर्थ क्या है सूर्यास्त हो गया तो भी घर में नहीं लौटा जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है तो भी हम अपनी वासनाओं के कारण जगत के जंगल में ही ठहर जाते हैं और वही प्रताप भानु के साथ हुआ सूर्य अस्त हो गया और जो जिसको मारना था वो बारह गुफा में घुस गया अच्छा राजा के जितने साथी थे सब पीछे से लौट आए अच्छा लोग साथ देते हैं पर तभी तक दिया उन लोगों ने साथ जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ लोग भी साथ तब तक देते हैं जब तक प्राणांत नहीं हुआ फिर कौन किसका साथ देता है दुनिया ने राहे फना में किसका दिया है साथ और तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले हाँ। साथी ही है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक अर्धांगनी बढ़ेगी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 हरी के भजन बिन अकेला रहेगा रे मनी दो तो दिन का मेला रहेगा कायम न जग का झमेला रहेगा मन रे मनी ये दो दिन का मेला रहेगा कायम न जग का जमेला रहेगा रे मनी ये दो धर्मानुगो गच्छति जीव वे कहा श्री कबीर जी का भजन है विदेशी कौन ये जीव परदेश से आया विदेशी तेरे को को संग गए विदेशी तेरे संग गए को को संग गए विदेशी तेरे को को संग गए कौन गया भाई चार जने मिल डोली उठाई अर्थी अरब गए कहत कबीर सुनो भाई साधो करनी के संग गए विदेशी तेरे को को संग गए को को संग गए विदेशी तेरे को तो संग गए। दूसरे भजन में कहा एक नाव में गुरु बैठ गए एक नाव में चेला अपनी करनी गुरु उतर गए अपनी करनी चेला सब चला चली का खेल धर्मानु गो गच्छत जीव गच्छति जीव एका देखो, देखो। एक कवि ने कहा बसर अहमाल अच्छे कर तुझे उकवा में काम आए परलोक में बसर अहमाल अच्छे कर तुझे उकवा में काम आए वहां जन्नत नहीं मिलती यहां से साथ जाती है वहां जन्नत नहीं मिलती यहां से साथ जाती है तो कम से कम प्रताप भानु तो बिल्कुल अकेले रह गए सबने साथ छोड़ दिया अजय जब सबने साथ छोड़ दिया प्रतिकूलता देख रहे हो फिर आगे क्यों बढ़ रहे लौट आना चाहिए पर अभिमान के साथ यही कठिनाई होती है और अभिमान कब हो जाता है जिसे बराबर सफलता मिलती रहे तो मैं सोचता हम तो जीत कर ही रहे हम तो जीत कर ही रहे जिसको आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हो ये प्रताप भानु इसी में गए लोगों ने कहा हम लौट रहे हैं तुम सब जाओ लेकिन मैं तो पाकर रहूंगा मैं तो पाकर रहूंगा हम चाहें वही हो जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी कहीं रे सोच तनिक जीवन घटका श्वासा जल कितना बीत गया क्या सोचता रे पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया उस झूठे खेल में मूल्य ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया पर प्रताप भानु कहते मैं जीत जिंदगी भर जीता हूं जीत की राह पर चला हूं अब ये राह पर बाराह आ गया है इसे भी जीत कर रूंगा लेकिन अति अकेले या तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया राजा अकेला ही नहीं अत्यंत अकेला है अत्यंत अकेला कौन अच्छा साथ में कोई न दिखे तो व्यक्ति अकेला है साथ में कोई न दिखे तो व्यक्ति अकेला है लेकिन भीतर भगवान का ध्यान न हो तो जीव अत्यंत अकेला है इसीलिए का मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में पर अकेला कब नहीं तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में भगवान तो पर प्रताप भाव ने कहा किसी की जरूरत नहीं मेरे हाथ में धनुष बाण है मैं घोड़े पर बैठा हूं अभी देखता हूं अभी देखता हूं अभी देखता हूं और चला ही गया चला गया लौट कर आया ही नहीं अच्छा देखो आपने विचार किया कभी वासना कभी किसी को लौटने देती है घर में बस ये इच्छा ये पूरी हो जाए फिर फिर ये इच्छा ये कभी कोई नहीं लौटा आज तक नहीं लौटा तो क्या इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना नहीं चाहिए जरूर जाना चाहिए पर समय का तो ख्याल रखना चाहिए कि सूर्यास्त होने वाला है कल सूर्योदय होगा फिर देखेंगे तो जीवन के संध्या समीप हो तब तो लौट आना चाहिए कि अगले जन्म में देखेंगे क्या इसी जन्म के लिए सब है जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर भी रखो भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे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 वासनाओं के कारण इच्छाओं के कारण अपनी सफलता चाहने के मद में इतना चूर हो जाए कि भगवान को भी भूल जाए तो निश्चित समझो कि कितना भी सज्जन का जीवन यह रहा हो पर अगले जन्म में तो राक्षसत्व उतर ही जाता है उसके जीवन में यही प्रताप भानु रावण बना और किस परिस्थिति में बना इसकी चर्चा कल आज तो इतना ही कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी हरी विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा कृपा सिंधु भगवान हम सबका दुख हरण करें यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु चरणों में करते हुए चर्चा को विराम सीताराम जय सीताराम Sita Ram, Sita Ram, je Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, je Sita Ram, Sita. Ram. Sita राम। सीता, राम सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता सीता सीता राम जय सीता, राम सीता राम। सीये सीये सुमिरत राम जु जू सियमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जप भगत लहे विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की